प्रथम अध्याय अष्ट खंड आध्यात्माधिदतस्थन भेद अवच्छि परमा दृष्टिया उगित उपासन अखिल फलम उत्तर उद्गोपासना का अखिल पापगम फल फल अखिल फल उपासन से पापनिवृत्ति उद्गीत। उद्गीत अध्यात्म स्थान अद्वैवस्थानेद्छिन्न परम दृष्टिया उपास्े उद्गित उद्गित वयंकार किय पर उपास ब्रह्मदृष्टि उत्कर्षा ब्रह्मदृष्ट उपासना परेश अध्यात्मधिद्वस्थानेद्छिन्न अध्यात्में देह के अंदर चाक्षुष पुषुम स्थित अतिदेवते आधीतमंडलस्थान में स्थित भेद से अवचिन्न स्थान भेद विशिष्ट परमात्मदृष्टि से उद्गी का उपासना कहा गया जिसका फल है अखिल पापगम अखिलाम संपूर्ण पाप के निवृत्ति फल को उपासना कहा गया संप्रति स्थान भेदा हित्वा भेदावच्छेद हिता परोवर्यस्तगुणक परमात्मदृष्टिया उद्गीपासना परोवर्यस्व प्राप्ति आमनायो। इति प्रकरण तात्पर्य आह संति वर्तमान इदानं स्थनभेद्छेद हित स्थनभेद से जो अवच्छेद परिच्छेद होता है उसको छोड़ करके परोवर्यस्वगुण का परमात्मन दृष्टिया वैश्य उद्गी का उपासना परमात्म है परमात्मन दृष्टिया ही उद्गी उपासना है परमात्म के गुण है परोवर्यस्व परोवर्यस्व गुणों से परमात्म स परमात्मा परोवर्यस्थुण गुण करोवर्यस्थगुण वाले परमात्म की दृष्टि से उद्घितकसना पर असौवरिया परोवर्य पर श्रेष्ठ अवरियान वर्तर वरतर है ऐसे परमात्मा की दृष्टि से उद्गित कहेंगे परोवर्यस्त प्राप्ति फलकं। उसका फल भी जिस गुण से उपासना करेगा वैसे उपासन ही फल प्राप्त करेगा परोवर्यस्त प्राप्तिफलक परोवर्यस्त प्राप्ति फल जिसका ऐसा उपासना आनीतवाम प्रकरणतात्पर्य इति प्रकरण तात्पर्य प्रकरण का तात्पर्य कहते हैं भगवान भाष्यकार अनेक धूपादर से प्रकारांतरेन। परोवरीस्तगुणफल तो उपास आनीनाय आनीनाय आमनाय लिटल आनीनाय आनीतवा तो अनेकधा उपय उपाद तो अक्षर से अक्षर से ओंकार से अनेकधा उपास्य तो उपास्य है अनेकधा अनेक, अनेक प्रकार इसलिए एक और दूसरे प्रकार से उपासना भी कहते हैं प्रकारातरेण अने प्रकारे परोवयस्वुणफल परस्वुणफल गुणस् फल गुणफले परस्त गुणफले उोपाससन से उपासन का गुण भी परोवरियस्त हे और फल भी परोवरियस्व प्राप्ति उपाशन अन्न उपाससन आनी टीकामें तरी विवक्ष उपाससनम उच्यता कि आख्यायिक आशंक आसस्ट जो परोवरीय स्थगुण का उपासना है उद्गित उपासना उसे उपासना ही कहना चाहिए कही आख्यायिका या किम आख्यायिका से क्या प्रयोजन यहाँ उपनिषद मंत्र में एक आख्यायिका कथा रूप से इसका क्या प्रयोजन है इतिहास क्या हो? इतिहासस्तु सुखावबोधार्थ इतिहास सुखे न अवबोध सुख से ज्ञान के लिए सुखावबोधार्थ सुखे अवबोध अवबोधन सुखावबोधन सुखावबोधनम अर्थ प्रयोजन यस का प्रयोजन सुख से अवबोधन ज्ञानकीका पूर्वृत्त हस आस प्रकार ह प्रसिद्धे इस थाता था। था। से पूर्वृत्त पूर्व में ऐसे हुआ था भाव ऐतिह भाष्य में हिहा ह का अर्थ ह आशा में है और मंत्र में भी हे ह का अर्थ इतिहास से भाव इति ह उसका भाव में स्वयं हो जाएगा तो ऐतिहम बनेगा मंत्र में मंत्री तयो उद्गि कुशला बभूव तय उद्गिता विषय में तीन कुशल हुए थे कवि शिलक एके श का नाम शिलकनामे चैकितायन दालभ्य चिकितान का दलभ गोत्रे दालभ्य प्रवाहन जैविली जीवल का कापत्य जैविली प्रवाह प्रवाहन ये तीन हे शिलकसन एकमे चैकितालब्य एक प्रवाहन जयबली तीन हे उगीत विद्या में कुशल ते हो उचु उद्गी वे वै कुशलास्म वुशलास्म हमल कुशल उद्गी विषय में हम तो उद्गी कथा बदाइ अब उद्गी के विषय में कथा विचार करेंगे वाद कथा तत्व बहुत से कथा को वाद कथा कहते हैं बाद का विवाद नहीं झगड़ा नहीं तत्व निर्णय के अवसान के लिए गुरु शिष्य में जो संवाद है शिष्यों के परस्पर विचार है विद्वान मिलकर के एक साथ विचार करते हैं तत्व निर्णय के लिए ये उद्देश्य नहीं रहता किसको परास्त करना अपने जीतना ये नहीं तत्व निश्चय करने के लिए जानने के लिए परस्पर मिलकर विचार करते हैं उसका नाम है वाद कथा और वो बीजी किस कथा है अन्य को परास्त करना स्वपक्ष स्थापन करके जितने की इच्छा से ये बीजी गुस्सा को कहते हैं और एक ये बितंडा है जो स्वपक्ष स्थापना है न अपने पक्ष कुछ नहीं कह करके परपक्ष का केवल निराकरण करना बाद जल्प वितंडा ये तीन प्रकार में से मुमुक्षों को बाद कथा है तो करनी ही चाहिए जल्प बितंडा के आवश्यक करने नहीं चाहिए बाद कथा तत्व निर्णय के लिए आवश्यक है इसे विद्वान लोग मिलकर के मिल श्रुति में आया ऐसे करना चाहिए भी परस्पर विचार करके तत्व निर्णय करने के लिए वाद कथा अभी तीनों कुशल थे विचार करते उद्घा में कथा विचार करेंगे ऐसे विचार करने पर शंका समाधान होकर के निश्चय दृढ़ होता है भाष्य में त्रय तयो उद्गिते तय दयास्य काीन संख्या वाले इति बल्कि ह्य ह उद्गिते ऐसा हुआ था उद्गिते उदिथे अतः उगित प्रति कुशला निपुण बहु उगित उपास में निपुण थे कस्ि देश निमित्तेवा समेता नाम ये अभिप्राय तीन कुशल थे तो तीन ही कुशल थे और कोई नहीं थे ऐसा नहीं कस्में देश काले किसी देश में किस समय निमित्ते व किसी निमित्त के लिए जितने उपस्थित थे उनमें से तीन ही थे उद्गिता में कुशल किसी देश में किसी काल में किसी निमित्त के लिए समेता नाम अधिक समेता इकट्ठे हुए मानी समेता नाम मध्य कोई तीन थे तो सनाधारणी षी यतच निर्धारण सूत्र से षष्टी होती सामे सु इकटिव निम से तीन कुशल थे टीकामे नु सर्वस्गति उद्गीता दौशल की कनोच्य किणमें नैपुण्यम प्रतिह सर्वस्थ जगति पूरे जगत में उदितादाद कौशलमित कि उचते तो सारे जगत में तीन ही ज्ञान में यहाँ क्यों नहीं कहते हैं किमित मध्ये त्रयाणम्ब तैपुण्य प्रतिमय से तीन ही निपुण्य कि तत्र न ही सर्वस्व जगति त्रयाणमे कौशल उदिताद विज्ञानी सारे जगत में तीन ही कुशलते तीन मे कुशता ती उद्गीतादि विज्ञान में ये अर्थ नहीं है हाँ जहाँ जब किस निमित्त से किस समय इकट्ठे हुए जितने इकट्ठे हुए तो उनमें से तीन ही थे कुशल ये अर्थ है श्रीयंत्र ही उ जान श्रुति कैकय प्रभृत है सर्वज्ञ कल्पा श्रुतिमय उषस्ति जान श्रुति राजा कै कय ये सर्वज्ञ तुल्य थे इसलिए तीन ही जिनका नाम है यही केवल उद्गी में कुशल चार कोई नहीं थे ये अर्थ नहीं किसी समय में किसी निमित्त में किसी का स्थान में इकट्ठे हुए थे जितने इनमें से तीन कुशल थे के तेत्र शिलको शिलक शालावत्य शिलको नामत नाम से शिलक और शालावत्य इसलिए कहा गया सलावतो तो अपत्यम शालावत्य सलावत सलावत उसका अपत्य है शालावत्य हुआ चिकितायन अपत्यम अपथ्यम चैकितायन चिकितन का पुत्र होशि चैकितायन और दलभगोत्र दल्भगोत्रापत दालभ्यवन अचथ द्व्याम सायन वा विराम दलभ दलभका पुत्र भी हो चिकितन का पुत्र है दलभगोत्रपत दाभ्यक अथवा चिकितन का भी पुत्र है दलभका भी पुत्र है दोनों का कैसे होगा आमुष्य प्रसिद्ध से आमूषाएं आमूषाएन सवंध आमुषाएन आमुष्यपुत्रिकाष्यकोलिके चूत्र है अमुष प्रसिद्ध से आमुषाएन द्वो आमुषाएन दो के पुत्र प्रसिद्ध व्यक्ति के पुत्र पुत्रुषाएन दो के पुत्र कैसे होंगे तब मम से परिभाषा धर्म तो परिगृहित किसके पुत्र है अन्य उसको गोद में लेते हैं और कहते है ये भी मेरा भी है इसी के तरह धर्म से गृहित तो उसे दो के पुत्र होते हैं जो जिसके पुत्र नहीं अन्य पुत्रों को लेकर के धर्म से स्वीकार करते हैं श्राद्ध तर्पण आदि करने के लिए अधिकार प्राप्त करता है इसी प्रकार दो का पुत्र एक एक जन्म से एक, एक पालन करके किमत बादारंभ इत भाष्यामी प्रवाहनो नाम तो एते जैवल्युति प्रवाहणे नाम जीवल का पुत्रों से जैवलवा ये तीन वै तेह ऋचु परस्पर कहने लगे उद्गि वै कुशला कुशलाइट निपुणा इति प्रसिद्धास्म हम प्रसिद्ध कुशल कुशल उद्गी में हम निपुण है ऐसे प्रसिद्ध है अतो हंत यदि अनुमतिर्भवता उद्गी थे, उद्गी थे ज्ञान निमिताम निमित्ता कथा विचारण पक्ष वदामो उपन्यास नद वादों कुर यदि सब परस्पर सब लोग राजी है तो इस आपस में कहने लगे चलो सब लोग राजी है तो अभी विचार करेंगे उद्गी थे, थे उद्गी थे ज्ञान निमित कथा उद्गित ज्ञान है निमित्त जिसका उद्गत ज्ञान के लिए कथा करेंगे विचारण करेंगे पक्ष प्रतिपक्ष उपन्यासें एक पक्ष कोई कहेगा उसके विरुद्ध पक्ष कोई कहेगा ये ठीक है नहीं है ऐसे कथन करके बदाम का तो दा वादम कर्म अभी वाद कथा करेंगे ठीक है मैं किमर्थ वादारम्भ वाद, वाद क्यों आरंभ करतेतः तथा चदविद्य संवादे विपरीतग्रहणनाशो अपूर्व विज्ञानोपजन संशय निवृत्तिश्चित तस्म विद्या ये तद विद्या तद विद्या किसे एक विषय में जिनकी विद्या है ते तद विद्या तद्विद्याम संवाद तद्विद्यावाद किसे एक विषय में जिनकी विद्या है वैसे तद विद्या वालों का संवाद परस्पर विचार करने से उसका लाभ क्या है विपरीत ग्रहणनाश है किसके विपरीत ज्ञान है भ्रम ज्ञान है उसकी निवृत्ति होती है अपूर्व विज्ञान उपजन अपूर्व ज्ञान उत्पत्ति नूतन ज्ञान निश्चय ज्ञान होगा संशय निवृत्ति किसका कहीं संशय है तो नष्ट हो जाएगा भ्रम है तो नष्ट हो जाएगा अपूर्व ज्ञान होना होगा ये तद्विद्यावाद का फल टीका में प्रवृत्ति बाद तस्म विवक्षित अर्थ विद्या ये अच्छा तद का अर्थ कर दिया व्याद आरंभ पर तस्वीर विवक्षित अर्थे विद्या ते तद्दीद विद्या, विद्या ये बहुग्री समाते व्यधिकरण बहुग्री तस्वीा तद्द्या तैयार संवाद दिष्टम फलमीर्थ ये सह, प्रत्यक्ष फल हे कि ब्रह्म अपूर्व उत्पत्तिशब्दस प्रयोजन संबंध निवृत्ति प्रयोजन प्रयोजन आगे दिया अतदिद्या संयोग कर्तव्य प्रयोजन यही प्रयोजन है ये दिखा गया बाधारंभ से दिष्टफल तो फलितम बादारंभ दृष्टफल के अतस्तद्विद्यायोग कर्तव्य किसी विषय में विद्या है तो संबंध सब लोग मिल के उसे विचार करना चाहिए इतिहास इति का प्रयोजन है इतिहास रूप से दिया गया किसी विषय में जिनको ज्ञान है मिल करके विचार करें तो भ्रम संशय नष्ट होता है ज्ञान दृढ़ होता है इसलिए तद संयोग कर्तव्य ये श्रुति में उप इतिहास रूप से कहा गया इसे ये सिद्ध होता है ऐसे करना चाहिए अत तद्विद्यायोग कर्तव्य थे इतिहास का प्रयोजन टीका इतिहासस् सुखाबोधा समुचयातवीद संयोग कर्तव्य चहास प्रयोजन इतिहास का प्रयोजन पहले कहा था सुख और दूसरा कहा इतिहास का प्रयोजन ये भी तदविध भी प्रयोजन है ऐसा करना चाहिए इसलिए इतिहासस्तु सुख जो पहले कहा था उसके साथ समुचय का के लिए चकार दिया इति एवं नहीं च ये भी प्रयोजन है इतिहास का कथम यथोत्तम फलम दृष्टम इतिहास दृश्यते ही ये तद्विदय का फल विपरीत घन निवृत्ति संशयनिवृत्ति अपूर्वज्ञान ये कैसे दृष्टम इतिहास दृश्यते ही शिलकादिना इस शिलकादि विचार करते तभी स्पष्ट हो जाएगा उनको भी इसे किसके भ्रम संशया नष्ट होता है ज्ञान होता है आदि नाम शिलकादीना तद विद्य संयोगे विपरीतधिध्वंसादिक फल विपरीतधिध्वंस आदि से संशय निवृत्ति फल है इसमें दिखता है जो विचार करने जानते हैं उनको लाभ है और उससे अतिरिक्त श्रोता भी उनको भी लाभ है तथेति समुप विभिषु तथा तो ठीक है सब लोग राजी हो गए ठीक है ये तो करेंगे समूह भी विषु ऐसे इकट्ठी होकर बैठे सह प्रवाहलो जयबिलीर उपाच प्रवाहन जयबिली ने पहले कहा भगवंत अग्रे व्राह्मण योदर्वाचम सोचा मीति पहले आप दोनों विचार कीजिए प्रभाजे भी ने कहा एक दालभ्य चैकित और एक शिलक तो आप दोनों पहले भगवंतो अग्रे वम आप दोनों पहले विचार कीजिए ब्राह्मण वदतो और वाचम सोश्यामी थी आप दोनों ब्राह्मण दोनों कहते हैं उनके बारे में सुनूंगा इसलिए आप दोनों पहले विचार कीजिए प्रश्न उत्तर ये कुछ पूछेगा ये कुछ उत्तर देगा ऐसे प्रश्न उत्तर एक साथ सब बोलेंगे तो वो नहीं होता है सब कुछ बोलने तो कोलाहल जैसे हो जाएगा कोई बोले आप दोनों बोले हम सुनेंगे फिर उनके ऊपर कुछ दोष त्रुटि हो तो तीसरा बोलेगा विचार करते समय साहे कोई एक बोले फिर उनको प्रश्न पूछे अब बहुत लोग प्रश्न भी पूछे एक एक करके उत्तर दे उत्तर नहीं दे सके तो फिर अन्य कोई उत्तर दे अन्य कोई को उसके ऊपर विचार करे ऐसे प्रश्न प्रतिपक्ष करके विचार करना है तो ये कहे आप दोनों पहले विचार बाद, बाद कथा कीजिए प्रश्न उत्तर कीजिए आप दोनों ब्राह्मणों बात की मैं सुनूँगा ऐसे इस ने प्रवाह ने कहा तथेत भाष्यमी ते किला विचार करने के लिए तत्र आगे तत्र त्रे निर्धारणा सप्तमी तेसु मध्ये में से राज्योपत् सह प्रवाह जैविलिर्वाच इतर इतर राजा है प्रवाह जैविल ये प्रगल्भ है थोड़े तेजस्वी इसलिए वो पहले बोलने लगा सहप्रवाहो जयवीर ने कहा इतरो दोनों को भगवंतो भगवंत का तो पूज्य अग्रे पूर्वम बदताम पहले आप दोनों बोलिए टीका में राजपत्ति रित्य अयुतम तसे राजत्व हेतुभा तो राजा उनसे प्रगलभ है ये जो कहा ठीक नहीं प्रवाहन जैविनी राजा है इसमें तो कोई कारण नहीं है कि इसे नीचे हुआ इत्यासं क्या ब्राह्मण योर इति लिंगाद राजा ये कहते आप दोनों ब्राह्मण बोलते समय मैं सुनूंगा यदि तीनों ही ब्राह्मण होते ये कहना नहीं चाहिए कि आप दोनों ब्राह्मण है आप लोग बात कीजिए मैं सुनूंगा इसी लिंग ज्ञापक होता है इससे वो ब्राह्मण नहीं थे तो ब्राह्मण नहीं उनसे क्षत्रिय राजा ब्राह्मणोरी लिंगात राजा ब्राह्मण युवोर ब्राह्मण वाच आप आपदोन ब्राह्मणे आप दोनों बोली तो उनके शब्द सब, आपके शब्द में सुनूंगा ठीक मैं पक्षांतरम विशेषण सामर्थ्या उत्थ्य अंगीकर इसके वर अन्य पक्ष जो विशेषण ध्याय वाचम सोचयामी विशेषण अन्य अन्यपक्ष को आर उठा करके मानते हैं अर्थरहित अपरे वाचमिति विशेषणा कोई कहते हैं ब्राह्मणोर वद तो सोचयामी आपदन बोलने वाले में वाचम सोच्यामी बाद कीजिए तो मैं सुनूँगा इतने कहना चाहिए ब्राह्मणों वद वाचम बदतोर बोलने वाले दोनों की वाणी शब्दों को सुनूँगा तो वाचम सस््यामी जो वाचम विशेषण दिया ये विशेषण सामर्थ्याथ कोई कहते अर्थ रहिताम मित पर वाचाम विशेषणार्थ कोई विशेष अर्थ नहीं खाली शब्द में सुनूंगा अर्थात राजा का अधिक ज्ञान है कहते आप विचार कीजिए आप लोगों का मैं शब्द सुनूंगा अर्थात आप क्या बोलते हैं थोड़ा सुनूंगा मैं वाचम सोश्यामी विशेषण देने अर्थ रही वाणी सुनूंगा अमर्थ पूरा अर्थ नहीं है पूरा अर्थ आगे राजा बताएगा ऐसा कोई अर्थ करते है ये भी हो सकता है तो वाचम सुस्वामी विशेषण दिन से ये विशेषण सामर्थ्या अर्थ रही थाताम इत कोई कहते हैं वाचम विशेषण तो उसको ही भगवान वासेकर मानते हैं अंगी करुदी राजोक्त प्रकार उत्तर ब्राह्मण मध्य प्रतिवाचिते शालतो दालभ्यम प्रत्युवाचित संबंध राजा यथोत प्रकार प्रकार राजलिनी तो दोनों ब्राह्मणों मध्ये शालावते कें और दालभ्य के शो दाभ्यम प्रतुवाच शालावत प्रति कहा इति सबंध सह शिलक शालाव्य चैकितायन दालभ्यम उच शिलना शतकाप्त श चैकिता नंदिभ्यों तो से कहा हंतवा पृच्छानी थी मैं अनुदो तो मैं आपसे पूछु तो नहीं क्या पूछेती होवाच दालिभ्य पूछो भाष्य में उक्त हो सह शिलक शालतस्त चैकितानंद दालिभ मुच हंत कथ यदि अनुमसत से यदि आप अनुमति देते हो तो आप मैं आपसे पूछुँ तो तो पृानीती उक्त इतर पृछेत होवाच इतर का दालिबनी क्या ठीक है पूछो लुमतीराह लाति युमति दालि शीलकने अनुमति प्राप्त की शालापते शीलकने पूछा दादिभ्य से मैं पूछू और दालभे ने कहा पूछो करके तो दल दलभ्या हो गया शिलक लब्धा अनुमति रिये ना स लब्धानुमति ही ये हो गया शिलक आह कहा सामनो गति रीति ये पूछा साम की क्या गति है यहाँ तो प्रश्न है सर इत हो ये उत्तर है सर से कहा गति रीति प्राणित इत होवा छाण से क्या गति रीति अनुवाच ये एक प्रश्न उत्तर है शाम की क्या गति है गति का अर्थ आश्रय श्याम की शाम का आश्रय क्या है परायण क्या है उसका उत्तर दिया किसने पूछा सिलकनी उत्तर दिया दाल भैया सर इत हो फिर प्रश्न है स्वर से क्या गति साम की गति तो आश्रय स्वर स्वर का आश्रय क्या है उसका उत्तर दिया प्राण ही थी प्राण इसका आश्रय प्राण है ही। फिर प्राण की क्या गति क्या आश्रय है अन्न मित तो होवाच शिलक पूछ रहा है दाल को उत्तर दे रहा है अन्न की क्या गति थी आप ही तो होवाचा जलक का गति आश्रय भाष्य में का साम श्याम की गति पूछ रहा है शिलक सारावत्य तो श्याम की गति पूछने का अर्थ है यहाँ शाम प्रकृतत्वाद उद्गितस्य श्याम के एक भाग है उद्गित तद विषय को पासना चल रहा है इसलिए उद्गित की गति क्या है आश्रय क्या है ठीक है मैं? अन्वय श्याम शब्दार्थ मह प्रकृतत्वाद उद्गित लेना यहाँ तर पूर्वोत्तरग्रंथ है प्रकृतत्व प्रकटय पूर्व में तो उद्घ प्रकृत है आगे भी उद्गित विषय में है इसे स्पष्ट करते उद्गी अस्य प्रकृत उपास्य है उद्गी उद्गी केवंकार इसलिए उद्गी लेना साम शब्द का अर्थ गति टीका में भाष्य में परोवरिया उद्गीतम च वक्यति आगे कहेंगे उद्गित है परोवरियान परोवरिया उद्गितम ये भी कहेंगे पहले उद्गित प्रकृत है उपास्य आगे भी परोवरियान परोवरियस्तगुण विशिष्ट उद्गित भी कहेंगे इसलिए साम की जो गति पूछते हैं साम का अर्थ उद्गित लेना शाम का गति गति क्या है तो गति का अर्थ गति आश्रय परायणमिततिशब्द से क्रिया विषय त्याव गति गमन ये तो साम का गमन गमन क्रिया के नहीं गति आश्रय आश्रय कांथ परायन औपचारिक तो आश्रम निरसा गौण आश्रय कहेंगे नहीं मुख्य परायण। वास्तव आश्रय क्या है? किसमें आश्रित तो साम उद्गि उसका उत्तर तो दिया स्वर थी तो स्वरकार तो ध्वनि भेद स्वरय ध्वनि कथम उद्गत की गति होगी पारायण ऐसा संक्रांत से उत्तर दिया एवं पृष्ठ दालभे उचा स्वरय थी स्वरात्मक तो सामना क्यों साम है तो और स्वरात्मक स्वरात्म ओंकार तो टीका में तद्व्यंजकत तदाश्रय तदात्मति स्वर तस्थ उगित व्यंजक स्वर अभ्यंजको आश्रय हुआ वह तत्म तद्रूप होकर के तस्य उसका आश्रय तस्वर उश्रयपरायण हे सां स्वरात्मक कथम तदित्व इतिहासं दृष्टान्त से परिहरती। साम स्वयं स्वरात्मक है, किंतु उसकी गति आश्रय कैसे होगा उद्गीत का आश्रय कैसे बनेगा इतिहास्य दृष्टान्त के, के द्वारा परिहार करते हैं यो यदा स सतत गति तदा तदाश्रय से उक्त जैसे मृदाश्रय वो दी। घटा दी घटादी मृदात्मक है, मृद रूप से घटका आश्रय पराण मृत मृद यो यदात्मक यो घटादि यदात्मक मृदात्मक है घटा स मृद मृदात्मक घट की गति है आश्रय इसलिए स्वर श्याम भी स्वरात्मक है जैसे घट मृदात्मक है ऐसे शाम स्वरात्मक है जैसे घट्ट की गति मृत है ऐसे शाम की गति है स्वर आश्रय है स्वर से क्या गति रीति फिर प्रश्न है सर की क्या गति है आश्रय पर क्या है तो दारिभेन उत्तर दे, दिया प्राणित होवाचा प्राण है क्योंकि प्राण निष्पाद्य ही स्वर प्राण से निष्पन्न होता है उच्चारण करते तस्मा स्वर प्रान से प्राण गति है प्राणी गति है प्राण से क्या गति रीति शिलकर ने पूछा प्राण की गति क्या है दालभेन उत्तर दिया अन्यमित हो वाचा प्रान कि अन्नावष्टंभ हुई प्राण प्राण अन्न में आश्रित है शुष्यति प्राण रीते अन्ना श्रुत है अन्न के बिना प्राण सुख जाएगा मर जाते हैं टीका में प्राणस्य से अन्नावष्टंब वाजसन्न युति प्रमाणयती प्राण अन्नाश्रित है इसे बृहदारण्य की श्रुति प्रमाण देते हैं शुष्यति प्राण रीते अन्ना अन्न अन्नावष्टम्ब ही प्राण हवा अन्नम दाम अन्न को दाम का दाम है वत्स्य प्राणस्य अन्नम दाम बंधन श्रुते श्रुत ये भी अन्नम दाम श्रुति है बिरदारण्य का बछड़ा है प्राण वत्स्य हो गया प्राण वत्स है बछड़ा स्थानीय प्राण का अन्न हो गया दाम बंधन जैसे बछड़ा को बांधकर रखते हैं राजू के द्वारा इसे प्राण का अन्न हो गया दाम बंधन है अन्न से क्या गतिरिति आपय तो जल की क्या गति शिल दाल फेर उतर दिया गति ही गति अबसंभव तो अन्न से अन्न जल टीका अन्नमसृज है त आप अन्न मस अन्न का अन्न की सृष्टि जल से अन्न से असंभव द्रष्ट्यम अन्न जलसे उत्पन्न है कारण होने से कार्य का आश्रय होता है कारण ही आश्रय होता है कथम अप आगे मंत्र में अपाम का गतिरिरी जल तो हो गया जल की फिर क्या गति है उत, उसका उत्तर दिया असोलोक होवाच वह लोक स्वर्गलोक वहां से जला आता है वृष्टि होती अमुश लोगों से क्या गति रहती इसी लोगों ने पूछा तो दाल भेर उतर दिया न स्वर्गम लोकम अति नये दीती हो वाच स्वर्ग लोग को अतिक्रमण नहीं करे स्वर्ग का अतिक्रमण नहीं करके आगे उसकी गति ऐसे विचार नहीं करना कही स्वर्गम वोकम शाम अभी संस्थापयाम स्वर्ग लोगों की शाम के सबसे स्तुति करते वही प्रतिष्ठित शाम स्वर्गोलोक में श्याम अभि संस्थापया अभि संस्थापया स्वर्गोलोकाम स्तुति करते सा... सा... सा... सा... शाम है स्वर्गत्व ने उसको करते स्तुति करते शाम को स्वर्ग ही प्रतिष्ठा है श्याम की स्वर्ग संस्था श्याम स्वर्ग रूप स्तुति करते शाम की श्याम की प्रतिष्ठा स्वर्ग है और स्वर्ग के परायण गति आश्रय पूछना नहीं चाहिए अपाम का गति रीति असौलोक हुआ चाष्य में टीका कथम अपाम असौलोक गति जलका का आश्रय वह लोक स्वर्गलोको कैसे होगा उसका उत्तर अमुषमादि लोकाधि वृष्टि संभव होती स्वर्ग से वृष्टि होती है अमुष्य लोक से क्या गति रीति पृष्ठोज भी हुआच स्वर्ग की क्या है इसे जब पूछा गया दाल भेन बोला स्वर्गम अमूलोकम अतीतित्य आश्रयांतरम श्याम नए थे स्वर्गलोक सबका साम का साम की गति आरंभ करके उद्गित की गति स्वर स्वर की गति प्राण प्राणी की गति अन्न अन्न की गति जल जल की गति स्वर्ग ये हो गया मुख्य उद्गित साम की गति हो गया अंत में स्वर्ग वही प्रतिष्ठा है स्वर्गम अमूलो को अतिक्रम करके अन्य आश्रय को साम श्याम साम का कोई दूसरे और आश्रय होगा स्वर्गलोक ही सबसे आश्रय हो गया प्रतिष्ठा होगी। उसको अतिक्रम करके और साम की गति कोई हो आश्रयांतर को नहीं ले कसी दी थी हो वाचा दालभेन का टीका में ये पृष्ठों दालभे उच है तथा छंदसी काल्यम अभाव अभिपृत्य क्रियापद व्याको आह इतिवाचवाच उच्च लीट में आह मतलब वर्तमान में कहते हैं आह यद्यपि पर अश्रयान प्रतिपद्य तथा तवया तच्यमे आशंक आह अर्थात वो क्या कह दालभ ने कहा ऐसे कहते हैं स्वर्ग लोगों को अतिक्रम करके अन्य कोई की गति ऐसा नहीं नहीं लेना चाहिए ऐसा कहते हैं उबाच का साहा ऐसे कहते हैं ऐसे दालभ ने उत्तर दिया नई तिथि है ऐसे कहता है कहता है तो कहते यद्यपि परो न आश्रय अंतरण प्रतिपद अन्य आश्रय को दूसरा नहीं जानता है स्वर्ग ही जानता है तथापि तवया तच्यम आप कहना चाहिए आशंका है अतः वयम भी स्वर्गलोक साम संस्था अन्य कोई नहीं कहता है स्वर्ग से अतिथि श्याम की गति इसलिए हम के भी स्वर्ग को ही स्वर्गलोक को साम संस्थयाम शाम का श्याम की प्रतिष्ठा साम उसमें स्थित है ईसा लगते हैं जानते हैं अतः शब्दार्थमे वह स्फुरी स्वर्गलोक प्रतिष्ठा सा जानीम इत सर्गलोक प्रतिष्ठा सर्गलोक प्रतिष्ठा साम न तत्म सर्गलोक प्रतिष्ठा ये निश्चय करते हैं तस्मा सर्गलोक प्रतिष्ठा सामे पूर्वण संबंध इसगलोक सामे सर्गसंस्थ सामर प्रमाणमा सर्गसंस्थ सर्गसंस्था सर्गव संस्थान संस्थान मंत्री स्वर्गसंस्थ संस्थम साम सर्गत्वेन संस्थाव का संस्थनम ये श्याम की स्तुति सर्गत्वेन साम को स्वर्ग कह करके साम की स्तुति करते हैं क्योंकि स्वर्ग वस्तुतः शाम की प्रतिष्ठा है परायण है इसलिए उसको सर्गों को भी साम शब्द से कहते हैं सर्ग साम को सर्ग शब्द से कहते हैं सर्गत्वेन संस्थन साम की स्तुति स्वर्ग कह करके तत्साम स्वर्ग संस्थापम हीस्मा स्वर्गे लोक साम भेद इतिश्रुते है जो स्वर्गलोक है वो ही श्याम है तमह शिलक सालावत्य चाल वाच शिलक सालावत्य ने पहले प्रश्न किया था चैकिता ने दालभ्यम ने उत्तर दिया और प्रश्न अंत में स्वर्ग को जब पारायण कहा स्वर्ग का अतिक्रमण करके अरे कोई श्याम की गति नहीं स्वर्ग लोग कही ये ऐसे दाल कहा तो सिलक फिर शालाबते दाल भैया से कहता है कहा अप्रतिष्ठितम भाई किलत है दाल भैया श्याम तुम्हारे जो शाम है प्रतिष्ठित नहीं है स्वर्ग की प्रतिष्ठा तुम नहीं जानते हो स्वर्ग तो जानते हो साम की प्रतिष्ठा स्वर्ग आपने कहा तो साम स्वर्ग रूप कहा उसकी प्रतिष्ठा नहीं जानते मतलब तुम्हारे जो सामे है उद्गी अप्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित नहीं है उसकी प्रतिष्ठा पर नहीं जानते हो स्वर्गत को जानते हो स्वर्ग की प्रतिष्ठा नहीं जानते इसलिए तुम्हारे हे दालव्य शाम अप्रतिष्ठित है यश तो तर ही ब्रियान मृदा से विपति से दी थी मृदा से दी थी यदि कोई सहय नहीं करके ऐसे तुमसे कहे तुम्हारा मृदा सिर गिर जाए तो मृदा तुम्हारा गिर जाएगा अर्थात बाद कथा करते हैं तो मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ अर्थात कोई जदि तो तुम कैसे कहे जानने वाला तो तुम्हारा मुर्धा गिर जाएगा कारण तुम साम ठीक प्रतिष्ठा विशिष्ट साम नहीं जानते हो तम तमितर शिलका सालावत चाहिए दालिफे मुआवाच शिलकर ने दालिफे से कहा अप्रतिष्ठित का तो असंस्थितम पर तो असम गति सामितर पर असमता गतिर साम की गति परस्त तो वहाँ तक तो जानना चाहिए यहां तक तो समाप्त नहीं तो मैं का साम की गति अप्रतिष्ठ वै किल दालीस वै यगमें किले कह करके ये स्मरण दिलाते आगम किल कह करके ये प्रतिष्ठित नहीं है आगम क्या है उपदेश आगम आगमन इस उपदेश परंपरा से हम जानते हैं तुम्हारे ये साम प्रतिष्ठित नहीं है ये उपदेश को स्मरण के लिए किल शब्द विषा है यतक तदनितमित स्वर्ग से न पारायण संभवती आशयन आह जो कार्य है सो अनित है स्वर्ग है अंतवत है जो स्वयं विनाशी है अंत वाला है वो परायण कैसे बनेगा पर आश्रे, उसका भी कोई आश्रय है तो स्वयं तो नष्ट हो जाएगा परायण कैसे बनेगा इसलिए ये स्वर्ग साम का परायण जो जानते हो, ठीक नहीं है यथोत्तम तो न्याय सुचे सिलती च किलिया है भाष्य मैया उसके आगे किल्थ यथोत्थ तो न्याय सूचय किल सदी न्याय को सूचय युतक तदनिवत न्यायागमतिषिम तम तुपस न्याय है तर्क यतक तदन जो कार्य है और आगमें उपदेश परंपरा से जैसे मालूम है तुम्हारे साम प्रतिष्ठित तो है इत उपहार करते दालभ्य ते तब साम हे डालभ्य तब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित है स्वर्ग प्रतिष्ठितम साम ज्ञान दो समझे स्वर्ग प्रतिष्ठितम साम श्याम स्वर्ग प्रतिष्ठितम स्वर्ग में आश्रित है ऐसे ज्ञान इतनी ही है और आगे ज्ञान नहीं है दोष दिखाता है शिलक डालभ्य कहता है यस्त असहिष्णु सामिदेतरी कालेयात कचिद विपरीत विज्ञान अप्रतिष्ठित साम प्रतिष्ठित एवं मुर्धा मृद्धा शिवस्थ विस्पष्टं पतिष्यति यस्तु असहिष्णु जो सह नहीं करके बोले असहिष्णु किसको है? तुम ठीक नहीं जानते मिथ्या बोलते हो शाम की प्रतिष्ठा स्वर्ग कहते हो इसको जो सहे नहीं कर पाएगा जो जानते हैं अच्छे विद्वान भी गलत समझे हैं तो उनको सहय नहीं होता क्या गलत बोलते हो ऐसे उच्चारण अशुद्ध उच्चारण करते जो शुद्ध जानते हैं अशुद्ध उच्चारण करने पर उनको सहय नहीं होता क्या गलत उच्चारण करते हैं और साम की प्रतिष्ठा ठीक ठीक नहीं जानते इतने शाम में कुशल करके प्रसिद्ध है स्वर्ग लोग को ही प्रतिष्ठा समझते स्वर्ग लोग तनित्य है और परंपरा से हम सुने सर्ग लोग को परायण नहीं हो सकता है ऐसे सह नहीं करके मिथ्या वचन जो सह नहीं करके कोई कहे और कहने वाला भी साम विधि जानने वाला हो और नहीं जान करके केवल कह दिया तुम्हारा सिरे गिर जाए ऐसा कुछ नहीं होता है जो जानने वाला है उनके सामने कोई अप्रतिष्ठित तो कहता है और तो कहता है और जानने वाला यदि कहे ईतर ही कार्त ये तस्वीर बुर्याद यदि कहे कचिथ विपरीत विज्ञान साम प्रतिष्ठित तुम अपराधी विपरीत विज्ञान विपरीत विज्ञान युष्का विज्ञान जान विपरीत भ्रान अप्रतिष्ठित साम को प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित सामे तुम स्वर्गलोक प्रतिष्ठा तो साम प्रतिष्ठित से बोलते इतववाद अपराधीनम ऐसे कथन करने वाले अपराधी तुम हो ऐसे अपराधी को यदि कोई कहे सहिष्णु जानने वाला मूर्धाते विपतिशत विपतिषित मृदा सिर ते विपतिशति दिस्पर्शम पतिशत ऐसा दिखि कहेगा तो एवं उक्तस्य से अपराधी न तथे न संशय ऐसे अपराधी वाले तुम्हारा सिर गिर जाएगा इसमें कोई संशय नहीं न तो हम रबे अभिप्राय इसका अभिप्राय है मैं नहीं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ किंतु यदि ऐसे कोई कहे तो गिर जाता है ये अभिप्राय है ठीका में असहिष्णु का अर्थ है मिथ्यावचनम असहमान सन मिथ्यावचन नहीं सह करते है कोई जी जानने वाला कहे ये तस्म कालेथ्यावचन अवस्थायाम्थ तो मिथ्या बोलते समय सर्गो को ही प्रतिष्ठा मान करके स्थित हो इस समय यदि कोई कहे विपरीतम विज्ञानम से तथ विपरीत विज्ञानम तुम्हें विपरीत विज्ञान क्योंकि अप्रतिष्ठित साम को प्रतिष्ठित जानते हो तदेव विपरीत ज्ञानम अभिनय अप्रतिष्ठित साम प्रतिष्ठित तमो साम अतिष्ठित इति विपरीत ज्ञान प्रति अप्रतिष्ठित सामे हे स्वर्गल की प्रतिष्ठा कहतो प्रतिष्ठित ऐसे इस विपरीत ज्ञान वाले विपरीतम ज्ञानम उसके प्रति कोई कहे बृहति यदि कहे मृधातेप्रतिषति तदीय वचनम दर्शति अपराधि तथा विपते न संशय स तथा कथयत मम तो किद हाँ वही कोई कह दे तो मेरा क्या हो जाएगा मम तो कित ऐसा शंकर कहन से कहते। एवं कहतेमराधि श्रीर गिरीजाता तथा विदुष सापवाक्यासारेणत तथे, वा के साप के तथे ही ऐसे ही हो जाता तथे विपतेत विद्वान के साप के वाक अनुसार से ऐसे ही सिर गिर जाता तदि शिरोक्ति तद्पतेत तत्तिशीर तद साप दानाया प्रवृत स्तः शंका बारहती तो आप भी साप देने के लिए अभी प्रवृत हो शील कसी दाल भी शंका करेगा तो कहते नही न तो हम ब्रबी में मैं नहीं कहता ना तो हम ऐसा न तो अहम ब्रबीमी तो अभिप्रा मूर्धपात उपन्यासान्यं आशंकते तो मूदपातकथन त्य हो गया मुर्धा हम चेद, अपराध हम कृतवान अतः परेन अनुत मृध यदि मूधपात किलि योग्यपराध कि दालीफे मृदापात श्रीपात के लिए योग्य अपराध यदि क्या है तो अपराधी क्या तो अतः परे न अनुक्त श्या पते थे मृदा नहीं करने पर भी सिर गिर जाता न चेत तो तो अपराध पे अपराधी उक्त साह पर नहीं वो पतती यदि अपराधी दोषी नहीं है तो कहने पर ही सिर नहीं गिरेगा यदि दोष क्या है मृदपात के लिए योग्य दोष क्या है नहीं कहने पर भी सिरे गिर जाना चाहिए और यदि अपराधी नहीं दोषी नहीं है कहने पर नहीं गिरेगा ठीक है मैं शंका हो गई यदि सिरपात के लिए योग्य अपराधी किया है तो दूसरे ने नहीं कहे पर ने अनुक्त चाहिए गिर जाता यदि दोषी नहीं है तो कहने पर भी सिर नहीं गिरेगा अपराध अभावे भी परोक्ति पशात मूर्धपाते दोष माह दोष नहीं होने पर भी यदि कह पूरा दूसरे कह दिया इतने से सिर गिर जाए तो दोष अन्य था अकृत अभ्यागम कीतनाश दो से दोष की बिना कोई कह दिन मात्र से यदि सिर गिर जाएगा अकृत अभ्यागम नहीं किया हुआ कर्म पाप कर्म का फल है और तो नहीं किया हुआ कर्म का फल हो तो कीतनाश कभी तो करते समय क्या कर्म नष्ट हो जाएगा ये तो ठीक नहीं दोष नहीं क्या गिर जाना ही तो ठीक नहीं सतीच अपराधे अच्छा कीर्तनाश कैसा है किसने दोष किया और दूसरे नहीं किया तो सूर्य नहीं गया तो पाप कर्म तो क्या उसने दोष किया है और नहीं करने से सी नहीं गया तो कर दोष करने पर भी कर्म फल नहीं दिया एक से हो जाएगा इसके बताते सत्य अपराधे सती चराधे परवते वैधुरराध तो क्या दूसरे ने नहीं क्या यदि मृधपात नहीं तो कृत तो हो जाएगा दोष कथि कीतनाश्चन पाप कर्म नहीं क्या वहा कहने मात्र से गिर जाएगा तो अकृतभ्यागम अब पाप कर्म क्या है नहीं कहने से दोष नहीं होगा तो कृतनाश ये भी दोष हो जाएगा अपराधस्य से मूर्धपात हेतु तो री सहकार्यपेक्ष तो सिद्धांत कहता है मूर्धपात का हेतु अपराधते ते ये अपराध सहकार्य सापेक्ष है उसका सहकारि क्या होने पर फल देगा सहकारी क्या है अभी व्याहरण दूसरे कहेगा तब गिर जाएगा अभी नहीं। ना ऐसे उत्तर कहता कृतस्य कर्मणा फल तो होता है, है। सापेक्ष पाप कर्म पुण्य कर्म का फल अवश्य मिलेगा किसी देश में किसी काल में किसी निमित से ही ये देश काल निमित्त सापेक्ष है टीका कर्मण शुभादेर आचरित जो शुभ पापकर्म कर्म क्या है निमित्त नि्तापेक्ष फल हेतु भी निमित्त अपेक्षा करके फल क्या हेतु होता है प्रकृति अपराधीनी कृत आहरण अपेक्षा यहाँ अपराध क्या है तो कथन करने की आवश्यकता क्या है इतना शंका कहते हैं तथा मूर्धपात निमित्त अज्ञान से पराभिव्याहार निमित्त अपेक्ष मूर्धपात का निमित्त है अज्ञान शाम की प्रतिष्ठा नहीं जानता है या मूर्धपात का निमित्त अज्ञान तो है उसका भी निमित्त है पराभिव्याहार निमित्त पर कहे सिर गिर जाएगा इस निमित्त होने पर ही फल देगा कर्म सहकारी सापेक्ष है निमित्त है या निमित्त है पराभिव्याहार पर कथन ये निमित्त सापेक्ष है तत्शुभा कर्मणि एवं निमित्तापेक्षा फलभेद सति त्रत सति शुभ पुण्यपापकर्म निमित्त सापेक्ष होकर के फलप्रद होने से यहाँ मूर्धपात निमित्त अज्ञानते है उसके निमित्त सापेक्ष है पराभिव्यहार निमित्त ये पराभिव्यहरणम अर्थवत से इसलिए दूसरे कहने पर सिर गिर जाता नहीं के तो नहीं गिरेगा निमित्त सापेक्ष है तो ऐसा कह करके ये कहा तुम्हारे सामने प्रतिष्ठित नहीं ठीक नहीं जानते तो हो उसे मंत्र में रहा? नहीं, ओम ओ आय तुम सखो इंद्रिया महं ब्रह्म निराकु महमानको निराकरणमस्त निराकरण तदात्मनि निरते य उपनिष्स धनास्ते मिशन ते मई सन ओम शांति शांति शांति, शांति।